प्रश्नोत्तर दीपमाला साधव चर्या कोई व्यक्ति मुमुक्षु है और अभी उसको गुरु नहीं मिला तो गुरु मिलने तक उसका क्या कर्तव्य है समाधान यदि व्यक्ति मुमुक्षु है तो उसकी परमात्मा के प्रति भक्ति तो होनी ही चाहिए इसलिए उसके शिव देवी विष्णु इत्यादि जहाँ भी निष्ठा हो उनके स्तोत्रों का पाठ करें इस प्रकार अपनी भक्ति को दृढ़ करे और कोई अशास्त्रीय कर्म न करे एवं अपने कर्म को इष्ट के प्रति समर्पण करते हुए प्रार्थना करें कि मुझे योग्य गुरु प्राप्त हो जिज्ञासा यदि कोई व्यक्ति चाहकर भी गुरु आज्ञा आज्ञानुसार नहीं चल पाता है या कई बार किसी को गुरु वाक्यों पर ही शंका हो जाए कि ये हमारे हितकर है या नहीं ऐसे में उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है समाधान चाहकर कर भी गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर पाता है इसका अर्थ यह हुआ कि उसके चाहने में दृढ़ता नहीं है मात्र ऊपर ऊपर से कह देता है कि मैं आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ पर कोई प्रतिबंध उसमें बाधा डाल देता है इसके लिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति को दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा दूसरा यह निश्चय करना पड़ेगा कि गुरु का अनुभव मुझसे अधिक है वे मुझसे अधिक ज्ञानी हैं वे हमारी प्रत्येक समस्या को समझते हैं और पूर्ण रूप से निस्वार्थ हैं ऐसी परिस्थिति में वे मुझे जो भी आज्ञा देंगे या उपदेश करेंगे वह हमारा हितकर ही होगा यदि व्यक्ति ऐसा निश्चय करके गुरु आज्ञा पालन करने में लग जाए तो अवश्य ही इस प्रकार की समस्या का समाधान हो जाए जिज्ञासा यदि कोई साधक गुरु आज्ञा पालन करने में अपने को कमजोर समझे और भय को प्राप्त हो कि यह मैं कैसे पालन करूँगा तो उसे क्या करना चाहिए समाधान साधक अपने को कमजोर क्यों मानता है गुरु के आज्ञा का पालन करके तो देखो उनकी कृपा आज्ञा पालन करने का बल भी देगी ऐसा क्यों नहीं समझता कि गुरु आज्ञा ईश्वर प्रेरणा से हुई है और हमारे कल्याण के लिए है जिज्ञासा साधक को अपनी कमजोरी गुरु के सामने बतानी चाहिए अथवा नहीं समाधान यह तो वही बात हुई कि रोगी को अपनी समस्या के विषय में वैद्य को बताना चाहिए या नहीं अरे गुरु के सामने संकोच क्यों करते हो अपनी जो कमजोरी हो वह बताओ उनको वे आपको समाधान बताएंगे जिज्ञासा क्या शास्त्राध्ययन करने की कोई सीमा है समाधान जब तक आत्मज्ञान का अनुभव अपने हृदय में न हो जाए तब तक शास्त्राध्ययन करते रहना चाहिए हाँ इसके उपरांत आवश्यकता नहीं रहती ऐसा शास्त्रों में कहा भी गया है पलालिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः अमृत बिंदु उपनिषद जैसे धान को चाहने वाला उसके छिलकों को त्याग देता है उसी प्रकार मोक्ष चाहने वाले को तत्वज्ञान होने पर शास्त्राध्यन त्याग देना चाहिए अर्थात उसकी आवश्यकता नहीं रहती है जिज्ञासा ब्रह्मचारी को स्वप्न में यदि गंदे विचार आ जाए तो क्या उसका ब्रह्मचर्य खंडित होगा समाधान नहीं में में आए विचार किसी के बस में नहीं है इसलिए उन विचारों से ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन नहीं होता। हां, अवस्था में गंदे विचार आ गए और उनका प्रोत्साहित किया तो ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है विज्ञान सारथिर यु मन प्रग्रहवा परमाती तद विष्णु परम पदम कठोपनिषद जो साधक विवेकयुक्त बुद्धि रूपी सारथी से युक्त तथा समाहित मन वाला होता है वह संसार सागर से पार होकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है